क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है एक नर्स ने आकर जिया की तरफ देखते हुए कहा और एक पुलिस वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है सच में मैं बहुत हैरान हूं उसके इतना कहते ही जिया ने उसे थोड़ी अजीब सी नजरों से देखते हुए चुप करवा दिया जिया कोई बात नहीं अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो भी मैं हार नहीं मानूंगा रोहित ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी करके तुम्हें अपना बना सकता हूं इतना कहकर रोहित विक्रांत की तरफ मुड़ पड़ा अगर तुम्हें जिया के साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे कंपटीशन करना होगा कॉम्पिटिशन सिरफरा है क्या ये? विक्रांत ने मन ही मन सोचा फिर बोला अच्छा तो तुम्हें मुझसे कंपटीशन करना है चलो ठीक है अभी करते हैं कंपटीशन। विक्रांत ने अपने शर्ट की बाहें मोड़ ली फिर उसने जिया के बगल में खड़ी नर्स की तरफ देखते हुए कहा तुम जाओ जल्दी से एक ब्लेड और बाउल लेकर आओ हम दोनों ब्लेड से अपनी अपनी बॉडी में कट मारकर खून निकालेंगे और फिर जो ज्यादा खून निकालेगा वो विनर होगा अच्छा मैं ले आती हूँ जिया के बगल खड़ी नर्स जल्दी से भागते हुए ब्लेड और बाउल लेने चली गई लेकिन तभी जिया ने उसे रोकते हुए कहा ओह कहा जा रही है पागल है क्या टच में जा रही है लेने सब के सब पागल हो गए वो क्या तुम जाओ अपना काम करो जिया ने अपने करीब खड़ी नर्स से कहा अच्छा हमारे पास दूसरा रास्ता भी है ऐसा करते हैं कि हम इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जंप मारना शुरू करते हैं। जो ज्यादा बार जंप मार लेगा वो विनर बोलो क्या बोलते हो इतना कहकर विक्रांत ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच खिड़की की तरफ ले जाने लगा रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया उसे लगा था कि कम्पिटिशन पैसे को लेकर होगा लेकिन यहां तो विक्रांत ने पूरा गेम ही पलट दिया विक्रांत भी अलग ही बुद्धि का आदमी है जैसे जैसे विक्रांत के कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे रोहित के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था विक्रांत भी इतने जोश में और फुर्ती में सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था कि मानो अभी तुरंत ही जाकर वो छत से छलांग लगा नहीं वाला है रोहित बहुत ज्यादा घबरा गया उसका चेहरा पसीने से डूब गया उसने अपना हाथ विक्रांत के पकड़ से छुड़ाते हुए कहा एक मिनट सर एक मिनट मैं जिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं ऐसे जिया को नहीं जाने दूंगा मैं आपको जरूर हराऊंगा इतना कहते हुए रोहित तो वहां से भागने लगा विक्रांत के पागलपन को देख उसकी हालत खराब हो चुकी थी उसके जाते ही जिया ने राहत की सांस ली उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई दवा की ट्रे को बगल में खड़ी नर्स के हाथों में पकड़ा दिया अच्छा वो रोजेज का क्या करूँ वो लड़का बहुत ज्यादा फ्लावर्स लेकर आया था दूसरी नर्स ने जिया से पूछा दरअसल रोहित ने जिया को प्रपोज करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स खरीदे हुए थे वो सभी फ्लावर्स वहां जमीन जमीन की ओर बिखरे हुए पड़े थे करना क्या है उन्हें उठाकर बाहर करो और सफाई करवाओ जिया ने जवाब दिया पेशेंट्स को डिलीवर करवा दू सभी के पास एक एक रोज ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो जिया ने थकी हुई आवाज में कहा इसके बाद वो अपने डुप्लीकेट बॉयफ्रेंड की तरफ पलटी और बोली थैंक यू विक्रम सर थैंक यू अगर आप आज ना होते तो ना जाने क्या हो जाता हा विक्रांत मेरा नाम विक्रांत है विक्रांत सक्सेना विक्रांत का मन बहुत दुखी हुआ वो आज जिया को प्रपोज करने के मकसद से यहां आया हुआ था और यहां जिया को उसका नाम भी ठीक से याद नहीं है विक्रांत का दिल टूट सा गया ओह आई एम सो सॉरी विक्रांत एक्चुअली कल पूरी रात मैंने ड्यूटी की है मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं मेरा सिर घूम रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे इट्स ओके okay. कई बार हो जाता है ऐसा कोई बात नहीं मैं तो इधर से ही गुजर रहा था तो आपको देख लिया उस वजह से चला आया अच्छा हाँ आपने बताया कि आप किसी डॉक्टर से मिलने आए हुए थे क्या हुआ आपको कहीं कोई चोट वोट लगी है क्या जिया ने पूछा अरे नहीं विक्रांत जोर से हंसने लग गया एक्चुअली मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया हूँ इतना कहकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ बुके जिया को दिखाया उस बुके के सारे फूल झड़कर गिर चुके थे क्योंकि उसने उसी बुके से उस ब्लाइंड के सिर पर प्रहार किया था अच्छा किससे किससे मिलने आए थे आप जिया ने पूछा मैं मैं यहां अपनी आंटी से मिलने आया हूँ विक्रांत ने दूसरा बहाना बनाया वो वो वहां सेकेंड फ्लोर पे है उनके घुटने का इलाज हो रहा है चलिए मैं चलता हूँ विक्रांत इतना कहकर वहां से जाने के लिए मुड़ पड़ा वो भी काफी थक चुका था उसका सिर चक्कर खा रहा था और उसके भीतर लड़कियों के पीछे भागने की ताकत नहीं बची थी विक्रांत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था लेकिन ऊपर ऊपर तो हड्डियों वाला डिपार्टमेंट है ही नहीं आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं जिया ने कहा अरे शायद शायद उनका ऑपरेशन हो रहा है वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले मैं चलता हूँ आपको और परेशान नहीं करूंगा ठीक है बाय द वे थैंक्स अगेन थैंक यू वेरी मच अगर आपको कभी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कीजिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप भी अगर वो लड़का फिर कभी परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना विक्रांत इतना कहकर वहां से निकल गया उसके जाते ही दूसरी नर्स ने जिया से कहा ये ये झूठ बोल रहा था अभी ऑपरेशन थिएटर खाली पड़ा है और वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है जिया ने लम्बी सांस ली और बिना कुछ बोले वहां से चली गई विक्रांत भी हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आ गया आज विक्रांत बहुत ज्यादा थका हुआ था ऊपर से उसका काम भी नहीं हुआ इतनी प्लानिंग के साथ जिया को इम्प्रेस करने के लिए आया हुआ था लेकिन सारा खेल चौपट हो गया जिया के दिल में वो जगह भी नहीं बना पाया और ना जिया को खुश कर पाया लेकिन फिर भी विक्रांत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था उसने डिसाइड कर लिया था कि अब अगली बार जब वो जिया को इम्प्रेस करने के लिए आएगा तो और बेहतर प्लानिंग करके आएगा लेकिन किसी भी कीमत पर जिया को किसी और का नहीं होने दे सकता बाहर पहले से ही वो ब्लाइंड अपने साथियों के साथ विक्रांत का इंतजार कर रहा था इतने सारे पैसे मिलने के बाद एक बार तो उनका मन भी हुआ कि सारे पैसे लेकर भाग जाएं। लेकिन विक्रांत से भागकर जाते कहा वो पुलिस था उसे उन तीनों के घर परिवार के बारे में सब कुछ पता था अगर भागते तो उन्हें पल भर में पाताल से भी खोज निकालता इसलिए वो चुपचाप बाहर खड़े होकर अपने बॉस विक्रांत के आने का इंतजार कर रहे थे भले ही उनके हाथ पैसों से भरे पड़े थे लेकिन फिर भी वो तीनों काफी डरे हुए थे उन्हें डर था कि बॉस का प्लान खराब हुआ वो जरूर आकर उन्हें पीटेंगे लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे चुपचाप दिल थामे विक्रांत का इंतजार कर रहे थे क्या अगली बार कोई अच्छा प्लान बनाकर विक्रांत आएगा जिया को इंप्रेस करने के लिए ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को